ठ ग्यारह घबराइए मत कहिए जनाब पुरानी दिल्ली चलेंगे क्यों नहीं आइए तशरीफ रखिए कितने पैसे लगेंगे घबराइए मत आपके लिए केवल तीस रुपए नहीं जी मीटर चलाइए हम सब समझते हैं। अरे मीटर तो खराब है भाई फिर छोड़िए मैं दूसरा स्कूटर लूंगा अच्छा भाई अच्छा मीटर भी चलेगा बैठिए वाकई आप सब कुछ समझते हैं केवल हिंदी ही नहीं अभ्यास कितने पैसे लगेंगे तीस रुपए लगेंगे छोड़िए हम दूसरा रिक्शा लेंगे देखिए मीटर खराब है घबराइए मत हम देख रहे हैं सब कुछ समझते हैं अच्छा छोड़िए आइए बैठिए आप तो हिंदी भी समझते हैं जी हां अब स्कूटर चलाइए मीटर भी चलेगा देखिए चल रहा है हिंदी के छात्रों के लिए चलता है जी आप लोग सब कुछ नहीं समझ रहे हैं